करेंगे नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से जय श्रिया राम जय जै, जय शिया राम जय शिया राम जय जय श्रिया राम जपथ पुरादी वहाँ से जय श राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जयिया जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम राम भावभरी प्रभु प्रेमिन पे नित सुधा बरसावत मानस जो पशु तुल्य भय जग में तिन्ह मानस फेरी बनावत मानस करे पल में जनमानस रोग मिटावत मानस जानक राघव के पद पंकज मानस माही बसावत मानस श्री तुलसीदास जी महाराज की जय आ राम ही, राम ही केवल प्रेम प्रिया रामचरितमानस की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो जानने वाले हैं वे जान लें। श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है केवल राम कृपा तस नहीं कर जस निष केवल प्रेम भक्तों के पास केवल प्रेम होता है और इसीलिए भगवान का अवतार भी केवल भक्तों के लिए होता है सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालुप्रणत अनुरागी भक्तों के लिए भगवान विभिन्न रूप धारण करके प्रकट होते हैं एक बार किसी ने कहा कि श्री राम जी वनवासी क्यों बने लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए उत्तर बड़े महत्वपूर्ण थे पर एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही दशानन के बध के लिए भगवान बन में नहीं गए जाते तो सेना साथ लेकर जाते दशकंध के मारन को चतुरंगिनी शक्ति मति नृपता होती खासी ऋषि मुनियों के सत्कार के लिए यदि वन जाते हैं तो ऋषियों मुनि के सत्कारण को बहुजग्ञ विधान होते सुख तरह तरह के यज्ञों का आयोजन करके महापुरुषों को आमंत्रित करके उनका अभिनंदन करते और फिर श्री भरत ऐसे महात्मा का भाव रखकर भगवान श्री अवध आ जाते मन राखते बंधु भरत को ओसी घरे फिर जाते प्रजा के उपासी फिर बन गए क्यों उस भक्त ने पुलकित होते हुए कहा शबरी बनवासिनी होती न जो प्रभु राम हू ना बनते बनवासी शबरी माता के लिए भगवान बनवासी बनते केवट के लिए भगवान बनवासी बनते यही प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान कभी तो कृपा करेंगे हमारे परम बंदनी पूज्य पाद श्री बिंदु जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध पद है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी अगहारी हरी दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी जिस रूप की शोभा सुहावनी है जो छठा अतिशय मन भावनी है उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृ प्याले भरेंगे कभी न कभी जहां गीध निखाध का आदर है जहां व्याध अजामिल का घर है वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी और एक तो इतनी सुंदर बात कही कि किस आधार पर आप कहते हो कि हम वहीं पहुंचेंगे तो कहा कि देखो मुकदमे में गवाह मिल जाए तो व्यक्ति जीत जाता है तो हमारे पास गवाह बहुत अच्छे करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें करुणामृत पान कराया जिन्हें सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे कभी ना कभी हम द्वार पे आपके आके पड़े मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी भगवान पर भरोसा रख के भक्त तो प्रतीक्षा करता है कौशल्या माता ने प्रतीक्षा की महाराज दशरथ ने प्रतीक्षा की लेकिन आज तड़प बढ़ गई तुलसीदास जी कहते हैं एक बार भूपति मन माही एक बार मन मार भे एक बार एक बार ग्लानी मिली मेरे कोई पुत्र नहीं अच्छा देखो भगवान नहीं मिले ऐसी ग्लानी कभी कभी किसी किसी भाग्यशाली के मन में होती है और वे गुरुदेव के पास गए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया गुरुजी ने कहा कि धैर्य रखो चार पुत्र होंगे तुम्हें भगवान ने वचन दिया तीन बार सत्य सत्यपन सत्य हमारा और आए नहीं भगवान भी वचन देकर नहीं आ रहे किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु क्या यही वचन की मर्यादा है आप तीन तीन बार कहकर नहीं जा रहे हैं भगवान ने कहा कि मर्यादा के कारण ही तो नहीं जा रहा क्योंकि अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि भगवान को पाने के लिए गुरुदेव की कोई आवश्यकता नहीं भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं तो कहा कि इन्हें मिलोगे कैसे भगवान ने कहा इन्हें तब मिलेंगे जब ये गुरुदेव के दर पर जाएंगे तब हम इनके घर पर जाएंगे और गुरुजी के दर पर वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की गुरु ने कहा कि धैर्य रखो महाराज चौथा चौथापन आ गया गुरुदेव ने कहा अगर चौथे चौथेपन तक तुमने प्रतीक्षा की है तो मेरा आशीर्वाद है कि भगवान भी चार रूपों में तुम्हारे यहां आएंगे धरो धीर हो सुत चारी गुरुदेव मुझे क्या करना पड़ेगा अरे अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा अब तो जो करना है सो मुझे करना है फिर तुम तो घर बैठो और घर बैठे तुम्हें भगवान मिल जाए श्रृंगी ऋषि को गुरुदेव वशिष्ठ जी ही बुलाते हैं यज्ञ भी कराते हैं और अग्निदेव प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर यह हाटी देप यह हाँ वी का प्रसाद बांट दीजिए खीर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है खीर से भगवान प्रकट हुए अब इसमें कितना अद्भुत रहे मिथिला वाली तो बड़ा विनोद करते हैं। के यहां तो खीर से मिथिला की एक सखी ने विनोद करते हुए कहा कि लाल जी आपके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है यज्ञ होता है अग्निदेव प्रकट होते हैं खीर का प्रसाद उसी से आपका जन्म हुआ लक्ष्मण जी ने कहा कि वो तो ठीक है कि हम लोगों का इस तरह जन्म हुआ पर मिथिला में तो इसकी भी जरूरत नहीं जिसके संतान नहीं होती अपना फावड़ा और टोकनी लेकर जाता है जमीन खोद कर ले आता है तो मेरे मही तो महीसे सब उपजत अस हमरे नहीं तो विनोद की बात है इस पर हमारे परम वंदनीय पूज्य पाठ श्री मामा जी भक्त माली जी महाराज श्री वो कहा करते थे कि हां ये तो ठीक है लेकिन या मैं प्रबल पक्ष मिथिला को लख उभय परिपाटी या मैं प्रबल पक्ष मिथिला को लख उभय परिपाटी काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी अयोध्या की खीर जो काम करती वो मिथिला की मिट्टी बड़ा अच्छा बहुत सुंदर बात। पर मैंने एक बार उनसे निवेदन किया हमने कही इस पर हम भी एक बात कहें बोलो कहो कहो ऐसी विनोद करे तो हमने कहा कि देखो या में प्रबल पक्ष आपने कहा मिथिला का है पर या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी बोले कैसे हमने कहा खीर प्रगटे चार मृतिकाते भई एक किशोरी हंसने तो लगी विनोद की बात है पर ये खीर से भगवान प्रकट हो रहे हैं ये एक अद्भुत रहस्य है बड़ा बढ़िया देखो खीर में भी तीन हमारे यहां तीन की बड़ी महिमा है खीर में भी तीन चीजें मिलती हैं और संयोग ये देखो तीनों सफेद दूध चावल और चीनी दूध भी सफेद चावल भी सफेद और चीनी भी सफेद अच्छा ये तीनों का समिश्रण अच्छा ये दूध क्या है अगर विचार करें तो संत हंस गुण गहाई पे परिहर बार विकार सार है दूध और उसमें जो पानी मिला हुआ सार है तो साराही हंस उस दूध को ग्रहण करके जल को छोड़ देता है तो यह ज्ञान का रूप है दूध पर शुद्ध दूध अर्थात तो शुद्ध ज्ञान की निष्ठा पर ऐसा नहीं कि वो दूध शुद्ध ना हो एक बार एक दूध बेचने वाला आया तो लोगों ने कहा आज बड़ी देर से आए दूध बेचने के लिए बड़ी देर से आए तो कहने लगा कि हम क्या देर से आए आज नल ही देर से आए जब नल आए जल मिलाए तब ऐसा नहीं दूध शुद्ध दूध और शुद्ध दूध ये ज्ञान की पवित्र निष्ठा अच्छा भाई और चावल ये जैसा बोया वैसा ही फसल उगी वैसा ही काटा कर्म की परंपरा जैसा कर रहे हैं वैसे ही भोगेंगे निश्चित रूप से अवश्य में वो भोगतव्यम कृतम कर्म सुभा शुभम प्रारब्ध तो भोगना ही होता है एक राहगीर अपने रास्ते से जा रहा था अकेला उसने देखा कि सड़क के किनारे आम के फलों का बगीचा लगा है फलों का मौसम था फल लगे थे और उसने देखा कि बगीचे में रक्षक तो कोई है नहीं तो उसके मन में आम खाने की इच्छा हुई अब आप विचार करना फल देखा आंखों ने अब आंख फल देखा तो सकती हैं पर आंख पेड़ के पास चलकर जा तो नहीं सकती तो देखा आंखों ने और गए पाँव अजा पाऊ फल तोड़ नहीं सकते फल तोड़ा हाथों ने अजय हाथ फल तोड़ने तो हाथों को स्वाद मिलेगा कि फल खट्टा है कि मीठा जिसने देखा वो गया नहीं जो गया उसने फल तोड़ा नहीं देखा आँखों ने गए पाँव फल तोड़ा हाथ ने और अद्भुत बात जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं हाथों को स्वाद नहीं मिलता कि फल खट्टा है कि मीठा तोड़ा हाथ ने चखा रसना ने और अद्भुत बात जिसने चखा उसने रखा नहीं रखा पेट ने देखा आंख ने गए पाँव फल तोड़ा हाथ ने चखा रसना ने रखा पेट ने इतने में बगीचे का माली आ गया चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा दबे पाँव आया डंडा लेकर और दो चार डंडे पीठ में जमा दिए अब आप बताओ बेचारी पीठ की क्या गलती है वो न लेने में न देने में आंख ने देखा पांव गए हाथ ने फल तोड़ा चखा ने रखा पीटने ओ पिटे पीठ एक सज्जन एक महात्मा से कह रहे थे कि महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई कोई गलती करे किसी को सजा मिले हाँ और करे अपराध को और पाओ फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जब जाने जो ये तो बात समझ में नहीं आई महात्मा मुस्कुराए उन्होंने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी कहानी में है कैसे अच्छा पीठ पे डंडे की चोट लगी हां दर्द हुआ हां अच्छा तो दर्द होने पर रोया कौन आंसू कहां से निकले आंसू तो आंख से ही निकले तो कहा चाहे जितने घुमावदार ढंग से मिले पर अंत में फल उसी को मिलेगा जिसका कार्य है क्योंकि सबसे पहले आम देखा आंख नहीं था आंख ने देखा तो आंख को ही मिला रोना आंख को ही पड़ा तो यह कर्म की बड़ी विचित्र परंपरा है कि ने तो निश्चित रूप से तो ये कर्म जैसा कर किया वैसा मिला जैसा बोया वैसा फल के रूप में आया तो ये चावल कर्म का प्रतिनिधित्व करता है कर्म की शुद्ध निष्ठा धर्म की शुद्ध निष्ठा अच्छा लेकिन एक बात है कितना ही पवित्र कर्म हो और कितना ही पवित्र ज्ञान हो नहीं ज्ञान इन सदृशम पवित्र में विद्यते नहीं पावन ज्ञान समाना ज्ञान पवित्र है ठीक है कर्म भी पवित्र है व्यक्ति को पवित्र करता है लेकिन एक बात है कितना ही ज्ञान पवित्र हो कितना ही कर्म पवित्र हो लेकिन जब तक इसमें भगवान की भक्ति न मिले तब तक मिठास नहीं आती जीवन भी मीठा नहीं होता पवित्र ज्ञान होने पर भी और पवित्र कर्म होने पर भी तो यह मिठास क्या है श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगत मधुरता जाए ये शर्करा और यह मीठा कर देती है ज्ञान को भी कर्म को भी और यह शर्करा भगवान की भक्ति है यह भी श्वेत और कितना अद्भुत संकेत कि तीनों शुद्ध और तीनों पवित्र और तीनों की निष्ठा मिली हुई हो ज्ञान भी हो कर्म भी हो भक्ति भी हो अच्छा तीनों मिल कब सकते हैं जब तीनों का संबंध भगवान से हो अभिमान से ना हो अभिमान से होने पर तो हम एक एक के पक्ष में हो जाएंगे और उसके लिए ही सारे तर्क देंगे लेकिन जब ये भगवान से जुड़ जाती हैं भावनाएं निष्ठाएं हमारे सिद्धांत तो ये तीनों मिल जाते हैं अच्छा जा तीनों का मिल जाना क्या खीर बन जाना है नहीं भाई फिर अग्नि में तपे और अग्नि तपाकर इसको परिपक्व कर देती है तब खीर बन जाती है और यहां तो स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर खीर का प्रसाद दिया तो यह तीनों की परिपक्व पर निष्ठा से बनी हुई जो खीर है और कितना सुंदर संकेत है कि इन तीनों को इस रूप में खीर के रूप में कोई अपने भीतर उतार लेता है उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं यह मानव संकेत है खीर से भगवान प्रकट हुए अच्छा एक अद्भुत बात जैसे खीर में तीन इसी तरह माताएं भी तीन और दशरथ जी से कहा यह हमी बाटी दे यह हाट दे बजाय यथा योग जाय भाग बनाई यथा योग जाई भाग बनाई बाट दे बज यह हवी दे जाए हवि बाट दे हू बाट दे, बाट दे, दे। इस हवि का वितरण कर दो यथा योग यही भाग बनाई अच्छा अब देखो कितना सुंदर संकेत दशरथ जी ने आधा भाग कौशल्या जी को दिया शेष बचा उसके दो भाग हुए तो वह कैकई जी को एक भाग दिया गया जो शेष बचा उसके दो भाग हुए वह कौशल्याजी और कैके जी के द्वारा सुमित्रा जी को दिलाया गया कितना सुंदर संकेत है ज्ञान कर्म और भक्ति माता कौशल्या ज्ञान रूपा है और कई-कई माता क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और सुमित्रा माता तो उपासना है भक्ति रूपा है और कितना सुंदर संकेत है कि भक्ति को उपासना को कौशल्या कौशल्याजी कैके जी ने दोनों ने अपने हाथ से इसका अर्थ यह है कि भक्ति में इन दोनों का ही प्रवेश है या ये दोनों भक्ति के कारण ही महिमा मंडित हैं और इसीलिए सुमित्रा जी को दो पुत्र हुए और दोनों पुत्रों को कौशल्यानंदन राम जी की सेवा में और कैकई किशोर श्री भरत जी की सेवा में लगा दिया तुम्हारी ही उल्फत के दीर्घ बिंदु हैं ये तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी तुम ही से मिला तुम ही को सौंप रहे हैं यह भक्ति का भाव मेरा कुछ नहीं आपका है आपने दिया आपको समर्पित है और एक सज्जन कहने लगे सो बात नहीं हमने कहा फिर कहा आप अपने तरह से सोचते हो पर यह बात नहीं है हमने कहा फिर कहा कि सुमित्रा माता बड़ी चतुरा थी वो जानती थी कि अयोध्या के इतने बड़े राज्य का बंटवारा दो के बीच में होगा या तो कौशल्या नंदन श्री राम राजा बनेंगे या कैके किशोर श्री भरत जी दो के बीच में ही बंटवारा होगा तो दोनों के पीछे अपना एक एक बेटा चिपका दिया कि चाहे ये राजा बने चाहे वो राजा बने हमारा कोई ना कोई बेटा तो सत्ता में बना ही रहेगा हमने कहा कि आप इस युग में ऐसा सोचते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं युग ही ऐसा है जहां सत्ता ही सत्य प्रतीत होती हो एक महात्मा ने कहा क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलप्रात को जाने खिली न खिली मलिया चल की सुशीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली मम शत्रु कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली जपले हरि नाम हरिनाम अरिदसना फिर अंत समय में हिली न हिली ये श्री नम्र जी का ये पद का वाह वाह पूज्य पाद्री बिंदु जी महाराज के शिष्य थे श्री नम्र जी उनका ये है। तो उन महात्मा जी ने कहा जप ले हरि नाम हरी रचना फिर अंत समय में हिली तो एक सज्जन खड़े हो गए कहने लगे महाराज विचार हमारे भी आपसे मिलते जुलते हैं थोड़ा ही अंतर है तो कहा क्या बोले आप कहते क्षणभंगुर जीवन की कलिका और तो हम कहते क्षणभंगुर पुष्प कली पद की क्षणभंगुर पुष्प कली पद की पंच वर्ष में जाने खिली न खिली मत के बहुबाढ़ रहे मंगता जनता इस ओर हिली न हिली अब मम शत्रु कुठार लिए फिरता मुझसे वह चोट झिली न झिली तो फिर फैसला क्या है नित नोट घसीट भरो घर में फिर से यह सीट मिली न मिली तो जहाँ ऐसा सोच हो उस वातावरण में कोई सुमित्रा माता के लिए ऐसी बात सोच ले तो क्या आश्चर्य है सुमित्रा माता साक्षात भक्ति भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं समर्पण की सीख देती हैं जिससे मिला उसे समर्पित और भगवान इसी प्रेम के कारण आए और भगवान के प्रकट होने का अवसर आया सब देवता आए देवता प्रार्थना करके गए तो भगवान प्रकट हुए प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना राम ही केवल प्रेम प्यारा माता कौशल्या प्रतीक्षा कर रही हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या प्रकट हुए और लिखा क्या भगवान तो सबके लिए आए हैं लेकिन हित सो केवल भक्ति भक्ति माता आ, इनके मन में जो प्रेम है का भाव है उसके कारण भगवान प्रकट हुए लेकिन किस रूप में चतुर्भुज रूपधारी संखच चक्र गा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण का विश्व विमोहन स्वरूप देखकर माता आ, आनंदित हो गई और देखा तो देखते ही रह गए और भगवान को देखा बाहर दर्शन किया बाहर और लगा कि यही तो भीतर भी हैं मम उरसो बासी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिबेद कहे मम बासी यह उपहासी सुनत धीर मतिथिर न रहे भगवान भीतर भी हैं बाहर भी हैं बाहर दिख रहे हैं भीतर से देख रहे हैं तुम्हारी लीला तुम तुम्हें और जब लगा कि भीतर भी भगवान है तो माता समाधिस्थ होने लगी जब भीतर मैं हूँ ही नहीं भगवान ही है तो भगवान में लीन होने लगी माता और भगवान ने सोचा कि ये तो ठीक है लेकिन अभी मुझे लीला करनी है मुझे लगेगी भूख और माता समाधि में बैठी रहेंगी तो मुझे पैपान कौन कराएगा गोद में कौन लेगा तो भगवान ने देखा कि माता को ज्ञान हो गया है अच्छा बड़े से बड़े ज्ञानी की वृत्ति को बहर मुखी करने के लिए भगवान की एक मुस्कान काफी है एक मुस्कान लखीजिन लाल की मुस्कान तेना विसरी वेद विधि जप योग पूजा ज्ञान आह कौशल्या माता भीतर समाधि होने वाली थी ऐसी स्थिति भगवान ने यह ज्ञान का सुख तो दे दिया लेकिन उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना भगवान मुस्कुराए और भगवान की मुस्कान ही माया है माया हास और भगवान मुस्कुराए आह और जैसे ही मुस्कुराए क्यों <laughs> क्योंकि चरित बहुत विधि की भगवान चरित्र करना चाहते हैं और माता समाधिस्थ हो रही है तो जैसे ही यह हुआ तो अब कौशल्या जी नहीं बोली अब कौन बोला का माता अपनी बोली अब माता बोल रही यही भगवान अपने संकल्प से भक्त के मन में भाव की सृष्टि कर देते हैं संबंध भगवान जोड़ लेते हैं माता अपनी बोली माता बोली। तो अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वो सोमती डोली वह मति हिल गई डुल गई डोल गई अच्छा तो अब क्या बोली का तात यह रूपा। हे, हे पुत्र इस रूप का त्याग करो क्यों भगवान ने कहा मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो आ गया कौशल्या माता ने कहा आ तो गए पर जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए पुत्र रूप में आना चाहिए अब आपको इस रूप में देखकर कौन भरोसा करेगा कि यह कौशल्या माता का बेटा है एक किशोर अवस्था चार भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने कहा तो ठीक है क्या करें माता हम कौशल्या माता बोली आप छोटे बन जाओ बस राम ही केवल प्रेम प्यारा। भक्त ने कहा तो भगवान से बड़ा और कौन होगा लेकिन भगवान तुरंत छोटे बन गए और छोटे बनकर भगवान मुस्कुराने लगे कि मैया अब तो प्रसन्न हो मैं छोटा सा बालक बन गया कौशल्या जी बोली बन तो गए लेकिन लेकिन अब क्या का जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए अगर बालक रोए नहीं तो लगता नहीं है कि बालक है बाल लीला तो होनी चाहिए रोना ही चाहिए जगत हंसे हम रोए तो रोए भगवान ने कहा तो रोना भी पड़ेगा कौशल्याजी बोली हाँ बालक बने हो तो रो भगवान ने कहा हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोए हम पर तो कोई आपत्ति आई नहीं कौशल्या माता ने कहा कि प्रभु अपने पर आपत्ति आती है तो सभी रोते हैं एक आप ही तो ऐसे हैं कि आपत्ति दूसरे पर आती है और आंसू आपकी आंखों में होते हैं इसलिए भक्तों पर कृपा करके आंसू बहा ले भक्तों ने रो रोकर आपको बुलाया और अब आप रो रोकर अपने भक्तों को बुलाइए इसीलिए लिखा सुनिशिश रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी और भगवान ने कहा ऐसी बात है तो मैं बुलाता सुनी सुन बचन सुजाना रोदन ठाना बचन सुजाना सुजाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हो बालक सुरभा हो बालक सुरभा हो बालक सुर भगवान ने रोने की ठान ली रोते ही जा रहे कौशल्या माता ने कहा बस बस बस बस ज्यादा मत रो रो ये आप लोग बीच में से बंद भगवान ने रोने की ठान ली कौशल्या माता ने कहा कि ज्यादा मत रोइे भगवान ने कहा कपूर में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा और आगे भी बहुत रोना है तो अभी से अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि सबका रोना हमको ही तो रोना है सबका रोना हमको ही रोना है होए बालक सुर भूपा भगवान रो रहे हैं कौशल तुलसीदास जी से किसी ने कहा है कि बाबा हम लोग क्या करें हम भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोए हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान आएंगे तो हमारा रोना बंद होगा भगवान तो स्वयं रोते चले आए तुलसीदास जी बोले अरे बावले तुम्हें रोने से फुर्सत कब थी ये तो तुम्हारा रोना भगवान ने स्वीकार कर लिया है भगवान रो रहे हैं ताकि तुम गा सको भगवान के रोने की लीला को गाओ यह चरित्र जे गाँव ही अच्छा बाबा एक बात बताओ क्या ये भगवान वही है जो ऊपर रहते हाँ है तो वही तो ये तो यहां आ गए हां तो इस समय इनकी जगह कौन होगा का मतलब क्या तुम्हारा कहीं एक बार भगवान का पद मिल जाए तुलसीदास जी बोले मिल जाएगा पर यह चरित जे गाँव हरि पद पावही सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी उसे हरिपद की प्राप्ति होगी नर में नारायण भाव जागेगा लेकिन भक्तों ने कहा कि नहीं हम भगवान के पद पर कैसे बैठेंगे तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारे लिए पद पर बैठने की बात नहीं है तुम भगवान के पद कमलों में बैठोगे ये चरित जय गावी हरिपद पावई ते न भव चरित ें पही भवकू परित का हरिपद पामी तें फ भवकूबा चरित जा वही चरित चाई चरित जे गा वही पद पाव ते न पद पर भगवान प्रकट होते हैं विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार ब्राह्मणों के लिए गौ माता के लिए देवताओं के लिए और संतों के लिए भगवान का अवतार होता है एक ने कहा केवल इन्हीं चार के लिए बस अरे अनका भगवान सारे संसार का भला करने के लिए आते हैं भक्तों का भला करने के लिए आते हैं पर इन चार के माध्यम से ताकि चार पुरुषार्थ हम लोग प्राप्त कर सकें धर्म अर्थ काम और मोक्ष ब्राह्मणों की कृपा से जीवन धर्ममय होता है धर्म जीवन में उतरेगा ब्राह्मणों की कृपा से और अर्थ जीवन में आएगा गौ माता की सेवा से कामनाओं की पूर्ति होगी देवताओं के द्वारा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो फिर यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता तुम्हारी कामनाएं पूरी करेंगे और संत के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों मिल सके इसलिए भगवान इन चारों की स्थापना करते हैं विप्र धन तेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार और चार पुत्रों का जन्म हुआ श्री राम श्री भरत श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न प्रेम के कारण एक ने कहा पाए शुभ समाचार नृपकें कुमार भय औदपुरवासी मन फूले ना समाये हैं आए अनुराग भरे भूप को बधाई दैन नाये नाये शीस तिन वचन सुनाए हैं धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं जीवन को फल पायो अवध निवास ने चौथेपन भूपति ने चार फल पाए अब ये एक भजन बोलते हुए फिर विराम चार चार चार चार प्रगटे ललनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवन में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे बाजे बजन बाजे बजनुआ ललनवा भवनवा में बाजे बाज बजनुआ प्रगटे दुई सुत नील मणि छवि छीनत छवि छीन दु सुत कंचन बरनवा में बाजे भजन दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा नारद मुदित बजावे बीणा नारद मुदित बजावे बीणा आग करें में में बाजे चारी चारी, बाजे प्रगटे नारद जी की बीणा बजी और का गीत तो कोई नाचने लगा तन सुधि भूल मगन हुए नाचत न भूल मगन होए नाचत तन भूल मगन होए नाचत सैल सुता के सजनवा भवन बाज भजन सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भवनवाजन सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि सखना च लागे सिद्ध मुनि बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनुआ चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा जन राज बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे पावे प्रभु दर सनवा भवनवा में बाजे भजनुआ चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाज भजनुआ चार चार प्रगटे ललनुआ भवनवा में बाजे भजनुआ भवनवा में बज भजनवा राम ही केवल प्रेम पियाारा राम ही केवल प्रेम पियाारा जान ले जो जान ले आ जान ले जो जान जय शाम राम जय श्रिया राम जय शिया राम जय जय श्रिया राम जय जय शिया राम सिए सिय सुमिरत राम जु शिष सुमिरत श्री राम जु, जुगल नाम राजेश जप भगत लहें विश्राम श्री सीता राम जी महाराज की जय